पामर किसान का गाड़ी का सफर लेखक और चित्रकार विलियम स्टीग अनुवादक अशोक गुप्ता सूर्य निकलने से एक घंटा पहले पामर किसान दबे पांव घर से बाहर निकला और खलिहान में अपने साथी एबेनेजर को जगाने पहुंचा उसने लालटेन जलाई और उसे गाड़ी पर लगे खंभे पर लटका दिया अपनी आदतानुसार बड़बड़ाते हुए गधे एबेनेजर ने गाड़ी की पट्टियां खुद ही बांध ली और गाड़ी से जुट गए। फिर पामर किसान सीट पर उछल बैठा और चल पड़ा बाजार की ओर प्याज सलजम और लेटिस बेचने लगभग आठ बजे वे शहर पहुंचे एबेनेजर बेचारा थके थके सर हिलाते हुए अपने मोटे चश्मे से जमीन घूरता रहा दस बजे तक सभी सब्जियां बिक गई पामर किसान की जेब और पैसों से भारी हो गई उसने कुछ पैसे अपने परिवार के लिए उपहार खरीदने में खर्च कर डाले उसने अपनी सुंदर मोटी बीवी के लिए एक कैमरा खरीदा अपने मोटे बेटे मैक के लिए जिसे चीजें बनाना पसंद थी औजारों की एक बेटी खरीदी अपनी मोटी बेटी मारिया के लिए एक साइकिल खरीदी क्योंकि वह बहुत दिनों से उसकी मांग कर रही थी और अपने मोटे बेटे जैक के लिए जो संगीत प्रेमी था एक हारमोनी खुद के लिए उसने एक चांदी की घड़ी और बूढ़े गधे एवेनेजर के लिए जिसे धूप अच्छी नहीं लगती एक फूज की टोपी एवेनेजर को कोई उपहार मिलने की उम्मीद न थी खुशी के मारे थोड़ा शरमाते हुए उसने प्यार से पामर किसान की छाती को छाती से लगाया और बोला मेरी पूछ हिलाओ प्याज बुझाने के लिए सर पारीला शरबत पीकर दोनों ने दोनों दोपहर को घर के लिए रवाना हुए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सब ठीक क्यों नहीं होगा तो पामर किसान के अनुमान के अनुसार वे दोनों तीन बजे तक खेत वापस पहुंच गए अगस्त का महीना था सूरज चमक रहा था धूप में गर्मी थी वे बातें करते करते आगे बढ़े जा रहे थे एबेनेसर ने कहा कि अगर बारिश हुई तो कुछ अच्छा लगेगा और चैन मिलेगा पामर किसान ने उसकी हाँ में हा मिलाई फिर दोनों चुपचाप कीड़ों की झंकार जिंजिंग जे जिंग छी रिंग सुनते हुए आगे बढ़े पामर किसान ने एक लाल कपड़े से अपने माथे को पूछा और फिर घर के बारे में सोचने लगा वह जल्द अपने प्यारे मोटे परिवार के पास पहुंचकर उनके चेहरों पर गिफ्ट मिलने की खुशी को देखना चाहता था थोड़ी ही देर में ऊबड़ खाबड़ सड़क एक जंगल में से होकर गुजरी जैसे एक गाड़ी उतार चढ़ाव में होती हुई आगे बढ़ी उसे काले बादलों ने घेर लिया जोरों की हवा जोरों की हवा से पेड़ों की पत्तियां भी तेजी से इध, इधर उधर हिलने लगी फिर जिस बार साथ की आश लगाए बैठे थे वह वह भी आ गई पहले धीरे धीरे फिर मुचला सड़क की धूल गायब हो गई उस पर पानी भर गया पहले बिजली की खौफनाक गर्जना कहीं दूर सुनाई थी फिर बहुत पास और फिर छुरी की तरफ पेड़ों के बीच से बिजली तेजी से दौड़ती हुई चमकी। और पामर किसान जैसे ही पेड़ गाड़ी पर गिरा गाड़ी जोरों से हिली इसे चमत्कार कहिए कि कोई चोट नहीं लगी दोनों शाखाओं और पत्तियों में उलझ गए और गाड़ी दलदल में फंस गई पामर किसान ने एबनेजर को देखा और फिर ऊपर आकाश की ओर देखते हुए देखते हुए बोला मैं अब भला कैसे अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों के पास जा सकूंगा न गधे ने कोई उत्तर दिया न ही भगवान ने अपने प्रश्न के बारे में और ज्यादा न सोचकर उसने गिरे पेड़ की शाखाओं के बीच टटोलकर बेटे मैक के लिए खरीदी औजारों की पेटी से आरी और कुल्हाड़ी निकाली कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा एवेनेजर ने कहा चलो एक फोटो खींच लेते हैं उसने श्रीमती पामर के कैमरे को ढूंढने निकाला और अपने सिर को काले कपड़े से ढका और शुअर की क्रोध मुद्रा में जोर शोर से पेड़ काटते हुए फोटो खींच ली फिर वे दोनों एक साथ थूक थूक और वुशी शीश शीश करते हुए आरी चलाने लगे कुछ ही घंटों में पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और गाड़ी उसके नीचे से निकल गई बारिश भी बंद हो गई सूरज फिर चमकने लगा और मौसम फिर से गर्म हो गया पेड़ की वजह से गाड़ी के पहिए कीचड़ में फंस गए ए बेनेजर को अपने बूढ़ी टांगों को सीधा करके जोर से गाड़ी को आगे ढकेलना पड़ा अमर किसान यही उम्मीद लगाया था कि अब कोई देर न हो वैसे ही इतनी देर हो गई थी उसे मालूम था कि घरवाले बहुत चिंतित होंगे कुछ देर में गाड़ी एक लंबे खतरनाक ढाल पर पहुंची बीच रास्ते गाड़ी को तेजी से झटका लगा एक पहिए का नट जो उसे एक्सेल से जोड़े हुए था ढीला पड़कर निकल गया और उसके साथ ही पहिए ने गाड़ी को अलविदा कहा और तेजी से पहाड़ी पर नीचे मस्सी में लुढ़कने लगा अमर किसान अपनी सीट से कूदा और पहिए के पीछे भागा भैया रुक जाओ वह चिल्लाए कृपया रुको वरना मैं कभी भी घर नहीं पहुंच पाऊंगा मेरी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे पहिये को पामर की दुर्दशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी वह उछलता कूदता तेजी से भागा जा रहा था और बेचारा हताशू उसके पीछे पीछे आंसू बहाता हुआ दौड़ रहा था पामर किसान ने अपने बेटे जैक के लिए खरीदे हारमोनिका को अपनी जेब में उछलते हुए महसूस किया उसने उसे बाहर निकाला और हाँफते हुए एक छोटी धुन बजाई रितमो जीजू जिजवी जॉर्डल ब्रडल पहिए की धुन पहियो को धुन अच्छी लगी वह थोड़ा डगमगाया और फिर लुढककर एक जगह धुन सुनने के लिए चित लेट गया पामर किशन ने जल्दी से उसे उसकी कमानियों से पकड़ा उसे झिझोड़ा और डाटा भी फिर उसे घसीटते हुए पहाड़ी पर लाया और एक्सेल पर उसे नट से टाइट कर दिया एबे नजर बड़बड़ा रहा था पहिए के आप, अपने ही दिमाग होते हैं अब तक चार बज चुके थे एब नजर क्या तुम थोड़ा तेज चल सकते हो मैं बहुत थक गया हूँ पामर किशन बोला मुझे पता है मुझ पर एक दो चाबुक लगाओ एवेनेजर ने सुझाव दिया ना बहुत हल्के से ना बहुत जोर से पामर किसान ने हवा में चाबुक लहराया और एवेनेजर के ऊपर धीरे से मारा फटाफट चलो वो बोला एवेनेजर सूखी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा कुछ आगे एवेनेजर को अपनी धुंधली आंखों से सड़क पर एक कछुआ दिखाई दिया उसे बचाने के चक्कर में उसका खूर एक गड्ढे में जा पड़ा थोड़ी देर तो वो लंगड़ा फिर सड़क पर लेट दर्द से पीड़ित होकर इतनी तेज कर रहा की शांत वादिया भी मचल उठी क्या हुआ पॉमर किशन ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। लगता है टांग में मोच आ खड़ा ने नहीं हो सकता गाहा पर इस बार उसकी आवाज में असंतोष था अब पता नहीं कैसे आप अपनी बेचारी चिंतित पत्नी और बच्चों के पास घर पहुंचेंगे ओ, मैं भी कैसा अजीब गधा हूं मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर बकवास पामर किसान जोर से बोला उसने की रस्सियां हटाई और किसी तरह उसे गाड़ी में चढ़ाया गधा गाड़ी में लेटा पामर किसान को घूरता रहा जो अपने मोटे पेट पर पेटियां बांधकर अब गाड़ी में झुक चुका था बोझा ढोने के जानवर के रूप में शुअर की तस्वीर खींचते हुए एवेनेजर चिल्लाया चमगादड़ और बाहर निकल अमर किशन ने गाड़ी जोर से खींची गाड़ी चल पड़ी जल्दी वह सफर तय करने लगा एबेनेजर को यह सब अजीब लग रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था उसे यात्री बनने में मजा तो आ ही रहा था वह सोच रहा था कि उन्हें भविष्य में ऐसे ही अदल बदलकर गाड़ी चलानी चाहिए एबनेजर के बैठने से गाड़ी बहुत भारी हो गई थी थोड़ी देर बाद शुगर को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी फिर पहियो की चर्चा रहती करती आवाज के साथ यात्रा जारी रही वे हार्थोन हिल लगभग छह बजे पहुंचे पामर किसान अपनी थकी टांगों से झुंझलाता कोसता शोर मचाता किसी तरह गाड़ी को एक कठिन चढ़ाई पर चढ़ाता हुआ चला लेटे हुए शाबाज पामर उसने कहा तुमने तो कमाल ही कर दिया प्रोत्साहित करने वाले इन शब्दों से शुअर को मदद मिली उन शब्दों ने पामर किसान को पागल कर दिया इस पागलपन से उसमें इतनी ताकत आ गई की वो गाड़ी को पहाड़ी की चोटी तक चढ़ा लाया वहां उसने एक छड़ विश्राम किया और आगे के ढलान को राहत के साथ देखा उसने सोचा तो गाड़ी अपने वजन से खुद ही नीचे उतरेगी और उसे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा हुई एक के बांसों के सहारे हवा में झूलने लगा और उसकी टांगे गोल गोल चक्कर काटने लगी उसे पूरा यकीन था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था उसका अतीत उसके सामने से गुजरने लगा एबे ने भगवान के प्रति अपनी निराशा तो व्यक्त की पर गाड़ी के ब्रेक लगाने में थोड़ी देर जमीन चाटने लगा अब गधा सुअर और जो कभी गाड़ी होती थी उसके अज्जर पंजर पहाड़ी के किनारे छितर भीतर पड़े थे तुम ठीक हो पामर किशन ने पूछा ये जानने के लिए मैं कितना ठीक हूँ मुझे बहुत समय लगेगा एबेनेजर ने कहा तुम्हारा कैसा हाल है सब कुछ दुख रहा है पामर किशन ने कहा लेकिन गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं टूटा है उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया गाड़ी तो अब ठीक नहीं की जा सकती शुअर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा मैकेनिक भी अब उसे ठीक नहीं कर सकता ए बोला अब हम क्या करें पामर किसान ने दर्द भरी आवाज में कहा जर ने कहा लगता है अब तो तुम्हें ही मुझे पड़ेगा एक मिनट जो डेज, जो काम बन गया वह साइकिल पर सवार हुआ और उसने उसे कुछ दूर चलाकर देखा अपना काम चल जाएगा उसने ऐलान किया चलो जल्दी करो उसने गाड़ी की पेटियों से औजार वाले संदूक को साइकिल के कैरियर से बांधा और कैमरे और उसके स्टैंड को एबेनेजर की पीठ से फिर पामर किसान साइकिल पर बैठा और एबेनेजर के बैठने का इंतजार करने लगा एबेनेजर पामर किसान के पीछे गले से लिपटते हुए अपने खूरों को साइकिल के हैंडल पर रखकर सुरक्षित बैठ गया वे दोनों बहुत थके हुए थे। पामर थकी टांगों से काटते हुए पैदल मार रहा था दोनों सड़क पर आड़े टेड़े चले जा रहे थे एबेनेजर जल्द ही के कंधे पर सो गया और खराटे भरने लगा पामर किसान ने सोचा काश मैं भी हरी घास पर लेट कर अपने दोस्त एबेनेजर की तरह सो सकता लेकिन फिर उसे याद आया अपने बच्चे के प्यारे चेहरे उसे याद आए अपने बच्चों के प्यारे चेहरे और अपनी पत्नी की छोटी छोटी सुंदर आँखें okay. बच्चों और पत्नी के प्रेम ने उसे चलते रहने की ताकत दी परंतु ज्यो ज्यो सूरज डूबने लगा थकान के कारण साइकिल उतनी ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलने लगी अब तक दिन छिप चुका था गेट के पास इंतजार करते बच्चों ने पहाड़ी पर एक मोटी शक्ल और उसके पीछे बैठी हुई और भी मोटी शक्ल को पहियों पर आते देखा वे तुरंत पहचान गए की कौन आ रहा था वे अपने प्रश्नों के साथ उनसे गले लिपटने और उन्हें तेजी से दौड़े। श्रीमती पामर जो कि रसोई से सब कुछ देख रही थी तेजी से बाकी साथ चुंबन करते और आंखों को एप्रन से हुए शामिल हुई उनका पति हंस भी रहा था और खुशी से रो भी रहा था बुढ़ा अभिनेजर भी अपनी खुशी जताने के लिए जोर से ही नींद सबको इस बात की खुशी थी कि यात्री सुरक्षित घर वापस लौट आए थे थोड़ी देर बाद वे सब बातें करते हुए दावत खाने बैठी लेकिन बेचारे एबे नजर ने खाना बिस्तर पर ही खाया क्योंकि उनकी मोच उसकी मोच वाली टांग पर एक पुलटिस बंदी थी